भारतीय दर्शन जैन दर्शन साहित्य स्थूल भद्र के प्रयत्न से पाटलिपुत्र की सभा में धार्मिक ग्रंथों का जो संग्रह हुआ था वह सर्वमान्य नहीं हुआ यह पूर्व में कहा गया है अतएव चार सौ ईस्वी में भावनगर गुजरात के समीप वल्लभी नाम के स्थान में दूसरी सभा देवधिगढ़ी की अध्यक्षता में हुई और उसमें इन ग्रंथों के संग्रह के लिए विचार किया गया दुर्भाग्यवश पुनः इन लोगों में एकमत न हो सका तथापि श्वेतांबर संप्रदाय के निम्नलिखित आगमिक ग्रंथों का संग्रह किया गया है जिन्हें अंग भी कहते हैं अंगों के नाम ये हैं पहला आयारांगसूत्र आचरांग सूत्र दूसरा शुगरंग सूत्रकृतांग तीसरा थारंग थनांग चौथा पांचवा भगवती सूत्र, छठवा नायाघ नायाघमकता धर्मकथा सा उसगदशाओ उपासकदशा अंतगणशाओ आठवा अंत अंतृदशा नवा अणुतरो वबाईजदसाओ अनुतरोप अनुतरोपादिक दशा दशवा पढ़ना वागरणी आयी प्रश्न व्याकरणी विभाग स्वयं विभाग श्रुतम बारह दृष्टिवाय दृष्टिवाद अंतिम ग्रंथ दृष्टिवाय अब उपलब्ध नहीं है पूव दृष्टिवाय में चौदह पूवों का समावेश था जिनके नाम हैं उत्पाद अग्रणीय वीर अस्ति नास्ति प्रवाद ज्ञान प्रवाद सत्य प्रवाद आत्मप्रवाद कर्म प्रवाद प्रत्याख्यान प्रवाद विद्यानुप्रवाद अनद्य प्राणयु क्रिया विशाल तथा लोकबिंदुसार इनके बारह उपांग तथा दस प्रकीर्ण हैं जिनके नाम ये हैं उपांग औपपातिक राजप्रश्नि दीवाभिगम प्रज्ञापना सूर्य प्रज्ञूदी प्रज्ञ चंद्रप्रज्ञ निरियाविका कलपावत पुष्पुष्पचूलिका तथा शरन, आतुर विष्णुदा प्रकर्ण चतर आतुर्यात्यान भक्तपर संस्ता तंडुलैतालिक्रेध्यकेंद्रस्तवणितद्या महाप्रतख्यान तथा वीरस्तव छेद सूत्र इनमें निशीथ महानिशीथ व्यवहार आचार दशा बृहत्कल्प तथा पंचकल्प ये छह छेद सूत्र हैं मूल सूत्र उत्तराध्यन आवश्यक दसवैकालिक तथा पिंड निर्मुक्ति ये चार मूल सूत्र हैं चुलिक सूत्र नंदी सूत्र तथा अनुयोग द्वार सूत्र ये दोनों चुलिक सूत्र कहलाते हैं दिगंबरों ने भी इन्ही ग्रंथों को अपनाया है किंतु उनके नामों में कहीं कहीं भेद है संभव है कि ग्रंथों के विषयों में भी दिगंबरों ने कुछ परिवर्तन कर लिया हो